तुमा, ग्रह कि हरि तुम बहुत अनो ग्रह कि साधन धाम विबु दुर्लभतन साधन धाम बिबुध विबु दुर्लभतन मोही कृपा कर दिन बहुत अनु ग्रह हरि तुम बहुत अनुग्रह किनों बहुत अनु ग्रह करि तुम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 आपने कृपा पूर्वक दिया है इसका तात्पर्य है हमारे किसी सुकृत के स्वरूप यह हमको नहीं मिला है हमारे किसी साधन के स्वरूप यह हमको नहीं मिला है यह आपकी कृपा के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है कब हूं ककर करुणान दे, देत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 मनीषा ज मनीषीणाम मनीषियों की मनीषा भी सी में क्या बोले इस नासवान शरीर को पाकर अविनाशी को प्राप्त कर ले इस संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है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 और कृतज्ञता के संबंध में शास्त्रों में कहा गया कृतघ्ता महत्पम निष्कृत नाश्य विद्य बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित है किंतु कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित शास्त्र में नहीं कहा गया वेद शास्त्र पुराणों का आलोडन करने के पश्चात भगवान व्यास कह रहे हैं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 गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाऊं कबीर कुकुर राम का राम जी का कुत्ता लोग कुत्ते का नाम रखते ना फालतू कुत्ते का राम जी ने तुम्हारा नाम रखा बोले हमारा नाम रखा मोती राम मोती राम नाम क्यों रखा बोले मैं झूठन नहीं खाता हूँ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 सदेह वैकुंठ गमन हुआ पांच भौतिक देह नहीं छोड़ा देह के सहत वैकुंठ हम कुत्ते हैं भगवान के इतना भी भाव आ जाए कि ये पांच भौतिक शरीर भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा क्या भगवान के इस अपूर्व अनुग्रह के निरूपण की सामर्थ्य में है क्या नहीं नहीं इस अनुग्रह का निरूपण संभव वाणी के द्वारा नहीं है एक वाणी की क्या चले है को टिहू मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार को टिहमुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार तद्यपि नाथ कछु और मांगी हों दीजय परम उदार तद्यपि नाथ कछु और मांगी हों दीजय परम उदार मुख करोड़ों मुखों से यहां कोटिक अर्थ केवल एक करोड़ नहीं है अनंतवाची है कोटिश महाराज जी तो कहते थे कि तात्पर्य है कि रोम रोम जिहवा बन जाए हमारे रोम रोम में बोलने की सामर्थ्य आ जाए हमारा रोम रोम जिहवा बन जाए प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कम से कम साढ़े तीन करोड़ रोमकूप तो होते ही है हमारा प्रत्येक रोम जिहा बन जाए प्रत्येक रोम में बोलने की सामर्थ्य आ जाए और फिर मैं आपकी कृपा करुणा का वर्णन करना चाहूं तो भी आपकी कृपा करुणा का वर्णन संभव नहीं है कोटिहू मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार सब उपकार नहीं, एक एक उपकार रामजी बोले तृप्त हो गए इस उपकार से बोले नहीं इतना उपकार पाकर भी अतृप्त हूं तृप्त नहीं हूं अतृप्त हूं इसलिए तदपि नाथ कछु और मांगी हो दी परम उदार तदपि नाथ कछु और मांगी परम उदार फिर भी नाथ मैं कुछ और भी मांगना चाहता हूं राम जी बोले तुलसीदास जी महाराज कहा तो इतना कृतज्ञ हो रहे हो ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो कि करोड़ों करोड़ों मुखों से भी आपकी कृपा करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता तो इसी को पाकर संतुष्ट हो जाओ तृप्त हो जाओ फिर अतृप्ति क्यों फिर मांगने की इच्छा क्यों गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कंजूस दाता से मांगने का साहस सबका नहीं होता आह कंजूस दाता से दानी तो है पर गृहता को यह पता है कि पता नहीं कैसे इसकी बुद्धि फिर गई इसने दे दिया अब हम द्वारा मांगने जाएंगे तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा जब ग्रीहीता को पता चल जाता है तो आवश्यकता होने पर भी उस वह दाता के पास नहीं जाता लेकिन हमें पता है आप कंजूस दाता नहीं है आप उदार दाता हैं संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है संसार में कहीं किसी को कोई कुछ देता है तो उसमें तनिक स्वार्थ छिपा रहता है कहां तक कहें माता पिता के प्रति माता पिता के हृदय में अपनी संतान के प्रति जो प्रेम है वह अनुपम है अद्भुत है वह प्रेम इतना उत्कृष्ट है उस प्रेम को पाने के लिए स्वयं ईश्वर भी धरती पर आता है कभी राम जी के रूप में कभी श्री कृष्ण के रूप में और उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता वात्सल्य को प्राप्त करना चाहता ईश्वर भी इतना उत्कृष्ट वह प्रेम है लेकिन इतने उत्कृष्ट उस प्रेम में भी तनिक स्वार्थ है स्वार्थ यह है ये पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी सेवा करें भले ही सेवा न करें भले पढ़ लिख कर नालायक हो जाए पर वो जो कुछ सेवा शुश्रूषा की गई है शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई है वह तनिक इसी स्वार्थ को लेकर के ये वृद्धावस्था में हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा लेकिन श्री ठाकुर जी ने हम जीवों के ऊपर जो उपकार किया है उसमें भगवान का अपना निजी स्वार्थ क्या है कोई किसी को कुछ देता है किसी की सेवा करता है तो तनिक स्वार्थ रहता है लेकिन हम सब जीवों पर भगवान ने जो कृपा करुणा की है उसमें भगवान का अपना स्वार्थ क्या है कोई स्वार्थ। हे तु रहित जग जुग उपकारि तुम तुम्हार सेवक असुरारी इसलिए वास्तविक उदारता वो भगवान है वास्तविक उदारता बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने सब कुछ दे दिया अपने लिए कुछ भी नहीं रखा जो कुछ बनाया हमारे लिए जो कुछ किया हमारे लिए जो कुछ दिया हमारे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया सब कुछ हमारे इतने उदार है दी परम उदार तदपिनाथ कछु और मांगी हो इतना लेने के बाद भी तृप्ति नहीं है इतना लेने के बाद भी और लेने की इच्छा हो रही है क्यों लेना चाहते भाई मुझे हमको पता है आप अति उदार हैं आपके दरबार में ना नहीं होगा जाचक सदा सुहाए आपको तो याचक अच्छे लगते हैं आपको आपके भक्त को शंकर जी को जाचक सदा सुहाए इसलिए दीजे भगवान मुस्को आ गए तुलसीदास तुम्हें क्या चाहिए कितनी कृपा करुणा का वर्णन कर रहे हो फिर भी और कुछ पाना चाह रहे हो तो अब, अब क्या चाहते हो तुम्हारी क्या इच्छा है महाराज आपकी ओर से कृपा करुणा में कोई कसर नहीं है अनंत कृपा है अपार कृपा है असीम कृपा है आपकी हमारे ऊपर बस एक समस्या हमारे जीवन की ऐसी है इतनी जटिल है इतनी जटिल है कि उस जटिल समस्या से उबरने का छुटकारा पाने का निवृत्त होने का हमने बहुत प्रयास किया बड़ी कोशिश की लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई हर कोशिश असफल हो गई हमारे पुरुषार्थ ने जवाब दे, दे, दे दिया हमारे पुरुषार्थ ने जवाब दे दिया पुरुषार्थ ने हाथ जोड़ लिए अब कुछ नहीं हो सकता वो तो कौन सी समस्या है बोले तो वो इतनी बड़ी समस्या है जिस समस्या के कारण इतनी कृपा होने पर भी मैं इस दुखमय भो में, में पड़ा हूं वो क्या है विषय बारी मनमीन भिन्न नहीं होत पल एक विषय बारी मनमीन भिन्न नहीं होत कबूँ पल एक तातेस विपत्ति अति दारुण जनमत जौन अनेक हरी तुम बहुते अनुग्रह कीनो साधन धाम विबु दुर्लभतन मोही कृपा कर दिनो मोही कृपा कर दिनों हरी तुम बहुत अनुग्रह कीनो विषय रूपी जल विषय रूपी जल ये संसार सागर है संसार सागर है समुद्र है काम क्रोध मदलोभ मोह मातसरी आदि की उत्ताल तरंगें थपेड़े उठ रहे हैं ज्वार भाटे आ रहे हैं इस अपार दुस्तर भव सागर इसका जल क्या है इसका जल है विषय जल विषय रूप जल है और इस भव सागर के विषय रूप जल में मेरी स्थिति कैसी है मन मीन मेरा मन मछली जल का मछली से कोई प्रेम नहीं जल का मछली से कोई प्रेम नहीं मछली का जल से प्रेम है विषय की हमार विषय को हमारी अपेक्षा नहीं है विषय की हमें प्रीति नहीं है हमारी विषय में प्रीति है क्योंकि जो विषय है रूप रस गंध शब्द स्पर्श के जो विषय हैं वो विषय तो जड़ हैं वो तो अक्रिय हैं जड़ हैं क्रियाशून्य है इसलिए न उनका किसी से बैर है और न उनका किसी से प्रेम है हमारी ही उनमें प्रीति है विषय बारी मनमीन इसलिए मछली का उदाहरण दिया मछली की जैसे जल में प्रीति होती है ऐसे ही हमारी प्रीति विषय में मलुकदासी ने भी भक्तों की भगवान में कैसी प्रीति होती है इसके संबंध में जल और मछली का उदाहरण दिया वो कहते हैं नाथ आप जल हैं तो मैं मछली जब जीव भो चक्र से उभरता है श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर राम जी जल हो जाते हैं और हम उसमें रहने वाली मछली हो जाते हैं सुखी मीन जहा नीर अगाधा जिम हरि शरणना बाधा बड़ा सुंदर भाव है भगतन कामी तन्हाई मलुकदास भगतन कामी तन्हाई प्राण धन ताविन कछु न सुहाई प्राण धन ताविन कछु न सुहाई भगतन कामीत इनकी वाणी को दास को देखने का सौभाग्य मिला बहुत दूर दूर खोज किया पांडुलपियां प्राचीन मिली पद पढ़ने का सौभाग्य मिला एक विशेषता देखी श्री रामकृष्ण नारायण में पूर्ण भेद वाणी पढ़ के तो ऐसा निर्णय कर पाना कठिन हो जाएगा कि ये कृष्ण पासक संप्रदाय के हैं कि रामो पासक संप्रदाय के हैं ये निर्णय कर पाना कठिन हो जाए ये श्री रामानंद संप्रदाय की विशेषता रही है रघुवर यदुवर गाय विमल के मीत की प्राण धनता बिन कछु न सुहाई जैसा भमरा सब फूलन में बासन लेते कमल पाय और सब त्यागे आप ही तहा बंधाई बहुत जगह हमने सुख सुगंध मकरंद लिया पर जब आपके चरण कमल प्राप्त हुए तब हमारा मन रूपी भोरा वहां से हटता नहीं है जलसों सों कमठ अमृत में राखे मीन तलफ मरिझाई मछली से कछुए से कहा जाए क्या करोगे जल में रहकर तुमको अमृत के समुद्र में रखते हैं वो कहेगा नहीं हम अमृत में नहीं रहना चाहते हमको तो जल में रहना है तात्पर्य है कि भक्त को कोई भगवान से उत्कृष्ट किसी वस्तु के बारे में कुछ कह भी कि क्या करोगे इससे ऊंची चीज है कहते नहीं ऊंची है तो तुम जाओ हमको इससे प्रयोजन नहीं जल सौ कमठ अमृत में राखे मीन तलफ मुरझाई ऐसे हरि हरिजन सो रात ताबिन ता पल न रहाई ऐसे हरि हरि हरिजन सो राबिन पल न रहाई यहां जल श्री हरि हैं और कमठ और मीन भक्त हैं ऐसी प्रीति भक्तों की है और ये, ये में हम। अनुसार ऐसी ही प्रीति भगवान की भक्तों में हैं तो तो भगवान भगवान और और मीन है। वो तो मीना बता है, है।, है भक्त भक्त जल के बिना नहीं रह सकते और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते ऐसे जलसों कमठ अमृत में रा ऐसे हरि हरिजन सोरा ते ता पल न रहाई ऐसी कृपा करें प्रभु जापर बांह बाह पकड़ अपनाई कह मलूक ताजन के हृदय आठों प्रहर सहाय भगतन के मीत कन्हई प्राण धन चु न सुहाई ये तो है भक्त की स्थिति लेकिन आप लोग पहले सुन चुके हैं गोस्वामी जी भक्त श्रोवणी भक्तमाल के सुमेरु होते हुए भी ऐसा अपूर्व दैन्य है गोस्वामी जी में कि जिसकी कोई तुलना नहीं गोस्वामी जी कहते हैं हम तो विषय हैं जैसे मछली को जल से प्रीति होती है ऐसी ही हमारी विषय रूप जल से प्रीति है विषय बार मन हमारा मन मछली है। भिन्न नहीं हो उस विषय से हमारा मन रूपी मीन अलग नहीं होना चाहता कितनी देर के लिए पल एक बार बार आप वेद शास्त्र पुराणों के माध्यम से संतों की वाणियों के माध्यम से आप बार बार कहते हैं निर्विषय होकर मेरा भजन करो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु अन्य भाव से मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ लेकिन महाराज हमारी स्थिति यह है विषय बारी मनमीन भिन्न नहीं होत कब पल एक ताते पतियति दारुण जनमत जोन अनेक ताते सहो विपतियति दारुण विषय में प्रीति के कारण ही हमारी ये दुर्दशा है कि अनेक दुखमयी योनियों में हमको जन्म लेना पड़ रहा है जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है विषय मनमीन भिन्न नहीं होत कबू पल एक ताते अति दारुण जनमत जोनियने भगवान बोले अब हमने तो कृपा पूरी पूरी कर दी अब कुछ बाकी रहा नहीं अब तुम और कृपा की याचना कर रहे हो तो तुम ही बताओ अब क्या करें अब कौन सी कृपा तुम्हारे ऊपर करें गोस्वामी जी बोले नाथ कृपा तो पूरी कर दी आपने हमें पता चला है आपके एक स्वभाव का प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी प्रभु कौतुकी है और प्रणत का हित करने वाले हैं शरणागत का हित करने वाले है। और है। हैं और कौतुकी है कौतुकी जानते हैं खिलाड़ी क्रीडा प्रिय को कौतुकी कहा जाता है कौतुक आपको बहुत प्रिय है नया नया खेल चाहिए आपको ये खेलने के लिए ही सारी दुनिया आपने बनाई है चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके गढ़े हुए खिलौने आप खिलाड़ी हैं और सारी सृष्टि सब आपके खिलौने हैं आप खिलाड़ी हैं क्रीड़ात्म ने इदम त्रिजगत कृत स्वाम्यम तु तत्र कु पर ईश भागवत के अष्टम स्कंध में कहा गया है विंध्यावली कह रही है हे प्रभु आपने सारा जगत खेलने के लिए बनाया है आप खिलाड़ी हैं और सारे जीव खिलौने हैं ब्रह्मा जी तक सब खिलौने खिलाड़ी स्वतंत्र होता है खिलौना परतंत्र होता है खिलौने की इच्छा नहीं खिलाड़ी की इच्छा के अधीन खिलौना नहीं हे नाथ आप कौतुकी हैं खिलाड़ी हैं नए नए खेल खेलना नए नए कौतुक रचना इसमें आपको प्रसन्नता होती है तो जितने खेल अब तक कहे सुने गए हैं वे सब खेल अब पुराने हो चुके हैं और पुराने खेल को खेलने में उतनी प्रीति नहीं होती है जो कौतुकी होते हैं उनको नया नया खेल चाहिए और कोई नई चीज बताओ और कोई नया खेल बताओ गोस्वामी जी बोले अब तक आप जो भी खेल खेल रहे हैं वो सब पुराने हो गए अब आप हमारी सुन लीजिए एक नया खेल हम आपको सिखा रहे हैं बता रहे हैं बोलो भक्तवत भगवान जिनके संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है कैसी आत्मीयता हो जाती है प्रभु के प्रति भक्तों के हृदय में बोले हे प्रभु एक नए खेल की प्रेरणा हम आपको दे रहे हैं एक नया खेल खेलिए खेल सदा द्विपक्षीय होता है अकेले खेल नहीं होता खेल में दो पक्ष होते हैं कम से कम दो तो जरूरी है वेद में लिखा है स एकाकी नर्मते खिलाड़ी स्वभाव होने के कारण भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता जब अकेले अच्छा नहीं लगता तब तो भगवान संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम मैं एक होकर अनेक हो जाऊं, तो ये जितने लोग हैं सब खिलौने हैं सबको खेलने के लिए ठाकुर जी ने रचा है, सबको खेलने के लिए रचा है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु अकेले खेल होता नहीं इसलिए इस खेल में मुझे सम्मिलित कर लीजिए आपको दूसरा पक्ष खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा दूसरे पक्ष के रूप में ये दास आपके सामने खड़ा है मुझसे खेलिए राम जी हंसने लगे बोले तुमसे क्या खेले बोले महाराज बहुत सुंदर खेल बताता हूं विषय मनमीन भिन्न नहीं हो तो पल एक ताते विपतियति दारुण जनमत जोनी अनेक क्या करें बोले कृपा डोरी आप कृपा की रस्सी बनाइए मैं आपसे चाहे जितना दूर हूं पर आपकी कृपा के दायरे से दूर नहीं रह सकता क्योंकि आपकी कृपा रूपी डोर इतनी लंबी है कि मैं चाहे जहां चला जाऊं आपकी कृपा मुझे छोड़ेगी नहीं मैं आपकी कृपा से वंचित नहीं रहूंगा कृपा डोरी कृपा की डोरी बनाइए और क्या करिए बंसी पद अंकुश आपके चरण कमल में अंकुश का चिन्ह है आपके चरण कमल में अंकुश का चिन्ह है उस अंकुश की बंसी बना लीजिए अब सीधे सीधे कहें तो रामजी को मछली पकड़ने वाला खेल सिखा रहे हैं गोस्वामी जी महाराज ये संसार सागर है विषय रूपी जल है और मैं मछली हूं तो आप कृपा करके अपनी कृपा डोरी कृपा की डोरी और आपके चरण कमल का जो चिन्ह अंकुश का चिन्ह है उसकी वंशी बना लीजिए मछली को पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसको वंशी कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश भगवान के चरण में विराजमान अंकुश का चिन्ह उसका अवश्य ही ध्यान करना चाहिए मन स्थिर होता है मन है मतंग मतवारो हाथ आवे ना ही ये मन मतवाला हाथी है यह किसी साधन से बस में नहीं होता भगवान के चरण का ध्यान करो चरण में चिन्हित अंकुश पर अपने ध्यान को केंद्रित करो मन काबू में आ जाए हे प्रभु आपके चरण में चिन्ह जो अंकुश का चिन्ह है उस अंकुश के चिन्ह की बंसी बना लीजिए कृपा की लंबी रस्सी बना लीजिए डोर बना लीजिए कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो खूब लंबी से लंबी रस्सी हो डोर हो और बढ़िया से बढ़िया बंसी उसमें हो और मछली पकड़ने वाला उसको जल में छोड़े तो क्या मछली उस कांटे में फंस जाएगी नहीं फंसेगी क्योंकि उस बंसी में कोई ऐसी चीज जरूर लगानी पड़ेगी जिसको देखकर मछली के भीतर लालच पैदा हो खाने का गोस्वामी जी बोले हम लालची हैं लोभी लालची हैं हम। आप ऐसी कहोगे कि मेरी ओर आ जाओ तो हम नहीं आएंगे ऐसा कोई लालच दिखाइए जिससे हम आ जाएं। तो हे प्रभो कृपा की लंबी डोर बनाइए कृपा डोरी बंसी पद अंकुश और क्या करिए परम प्रेम मृदुचारो आह परम प्रेम परम प्रेम जीवों के प्रति आपकी जो निर्दिशय प्रीति है भक्तों के प्रति जो आपकी निरतिशय प्रीति है साधु नाम साधुनाम हृदय मदन जानती ना हम ते मनागपि अहम भक्तपराधीनो यस्वतंत्रिग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय जो आपकी अद्भुत अनिर्वचनीय विलक्षण भक्तों के प्रति जीवों के प्रति जो आपकी प्रीति है उस जीवों के प्रति जो वात्सल्य है आपकी ममता है आपकी जो प्रीति है उस प्रीति का चारा उसमें लगा लीजिए उस चरण कमल के अंकुश चिन्ह को बंसी बनाकर उसमें चारा लगा लीजिए आहा ये चारा डाल करके तो हम लोगों को फंसाया जाता है आपको एक चारे का नमूना बताएं अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो सुखदेव जी जैसे फंस गए अहो स्नकालकूट जिघांसया पाय यदप्य साध्वी ले गति धात्रुचितां कंबा दयालु शरण व्रजेम बड़े आश्चर्य की बात है बक दैत्य की बहन बकी पूतना। सीधे सीधे नाम ले देते पूतना बकी क्यों कहा बगुले की बहन महाराज बगुला बहुत छल कपट वाला होता है पंपा सरोवर में बगुला खड़ा था एक टान से राम जी बोले लक्ष्मण देखो पंपा सरोवर का बगुला भी कितना धर्मनिष्ठ है कैसी तपस्या कर रहा है एक पैर से खड़े होकर समाधि लगा रहा है लक्ष्मण जी बोले सरकार इसकी धर्मनिष्ठा का परिचय हमसे न पूछे तब किससे पूछे बोले सहवासी ही सहवासी के स्वभाव को जानता है